देवी भागवत तीसरा स्कंद व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन वेद जिनके स्वरूप हैं वे ही वेद जिनके प्रागट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है उन भगवती सांभवी की मैं पूजा करता हूं जो भक्त को सदा संकट से बचाती हैं दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है उन अशुभ अशुभविनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ कुमार से तत्वी या सत्यपि लीलया काली देवास्ताम कुमारी पूजयाम्य सत्वाधीमूर्ति तैर्नास्वरू का कालव्यापनी शक्तिश्रीमूर्ति पूजयाम्यहम कल्याणकारिणी निक्ता पूजिता पूजयामी चा भक्त कल्याणी सर्वकामद रोहयती चीजा जन्मसचिताली वै या देवी सर्वूताणी पूजयाम्यहम कालीयते काली सर्व ब्रह्मांडम सचराचर कल्पातसम यालिका पूजयाम्यं चंडिकां चंडूप चंडमंडनाशिनी चंडपापरि चंडिका पूजयाम्यहं अकारणा सुत्पत्तिजन्मन जन्म परकर्तिस्ता सुखता शांवी पूजी पूजयामहम दुर्गात्री भक्त या सदा सर्वदेवानाम दुर्गाशिनी दुर्गे दुर्गा पूजयाम्य च सभद्रणी चक्ता पूजिता सदा अभद्र नाशिनीम देवी सुभद्राम पूज याम पंडित इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए व्यास जी कहते हैं जिनके शरीर में किसी अंग की कमी हो जिसके अंग में कभी छिद्र हो तथा जो दुर्गंधयुक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए जन्म से अंधी तिरछी नजर से ताकने वाली कानी कुरूपा बहुत रोम वाली रोगिणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे जो अत्यंत दुर्बल हो जिसकी एक वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जी से जन्म दे चुकी हो ऐसी कन्याएँ संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है किसी प्रकार के रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शुद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए ऐसी मान्यता है ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें वैश्य के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है शुद्ध के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनी है सिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है